सभी विधि के संबंध के बिना आनंद होता है इस विषय पर गोरपक्ष ने पहले जो उदाहरण दिया था वस्मदी क्या कहा सप्तीपा वस्मदी ये पृथ्वी सात द्वीपों वाली है इस वाक्य का संबंधी वाक्य है ये इसका स्वार्थ में कोई विशेष कार्य नहीं होता वाक्य तो प्रमाण है किंतु इसमें कार्य नहीं प्रतीक होता है इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार इसमें कार्य के लिए किसी अन्य के साथ जोड़ना पड़ेगा ये कोई अर्थवाद वाक्य होगा तो उसका अर्थ दिया के साथ संबंध करके करना पड़ेगा तो ऐसे स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखने वाले वाक्यों का अनर्थक्य कहा गया इसमें कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए उसको अनर्थक कहा गया इस विषय में कहा कि यद्य ऐसे सप्ता वसमदी इत्यादि वाक्य में अनर्थक्य मान्य है इसी प्रकार यहां नहीं है इसी प्रकार ब्रह्मविद्या में नहीं ब्रह्मविद्या में तो वो सफल दिखता है तो जैसे रज्जु को जानने के बाद भय निवृत्त हो जाता है इसी प्रकार यहां ज्ञान के बाद में संसार की निवृत्ति होती है तब पूर्वक्ष ने कहा कि वास्तुमात्र कथन में यदि प्रयोजन आप कहते हो तो आपके यहां तो ऐसा दिखाई नहीं देता ब्रह्मों भी यथापूर्व संसारित्व तो दक्षिणा ऐसा कहा श्रुदप ब्रह्म है ब्रह्म का ज्ञान पहले हो गया ऐसा जो व्यक्ति है उसको भी यथापूर्व संसारित्व तो देखा गया तो ऐसे संसारित्व तो यथापूर्व है तो क्या प्रयोजन निकला प्रयोजन तो दिखता नहीं ऐसा कहने पर उसके उत्तर में कहा न अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथापूर्व संसारित दर्शयु शक्य थे ये यथापूर्व संसारित्व दिखा नहीं सकते यदि वो अवगत ब्रह्मात्म भाव है अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं है तो हो सकता है उसका संसारित्व यथापूर्व रहे किंतु अवगत ब्रह्मात्म भाव में संसारित्व यथापूर्व नहीं रह सकता यदि ऐसा मानेंगे तो वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधा वेद प्रमाण से जनित ब्रह्मात्म भाव नहीं होगा ऐसा अर्थ हो जाए उसके साथ विरोध होगा वेद ब्रह्मात्म भाव के संबंध में करता है वो नहीं हो पाएगा तो विरोध हो जाए ऐसा तो नहीं मान सकते इसीलिए कि ये प्रत्यक्ष भी देखा गया है तो अवगतम ब्रह्मात्म भाव होगा तो यहापूर्व उसको संसारित तो नहीं है ऐसा दिखता है विभाषि ने कहा था नहीं शरीरादि आत्मा दुखभयादिम दृष्टि तस्वेद प्रमाणनित ब्रह्मात्मा अवगमे अभिमान निवृत तदेव मिथ्याज्ञान निवित दुख भयादिमत्व भवती सत्यम कल्पय आप तो यही देख रहे हैं कि तो शरीरादि अभिमान शरीरादि के साथ अभिमान रखने वाला जो व्यक्ति है उसमें दुख भयादिमत्व उसमें दुख भी देखा गया है भय भी देखा गया है तो दुख भयादिमत्व देखा गया है शरीरादि आत्माभिमानी हो तो उसको दुख भयादिमत्व देखा गया है ये तो सामान्य है संसार में ऐसा दिखता दृष्टमिति ऐसा देखा गया है इसीलिए तसे वेद प्रमाण जनिता ब्रह्मात्मावगमी और उसी व्यक्ति का जो बाद में वेद प्रमाण के द्वारा जनित ब्रह्मात्मा भाव में पहुंचा तो वेद प्रमाण इससे जनित कहा कि वेद प्रमाण इसलिए कहा कि कोई भी कहीं से भी कोई भी प्रमाण से कोई भी मार्ग से ज्ञान हो गया तो नहीं हो पाएगा वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मा भाव होना चाहिए वेद प्रमाण से ही उसको तात्पर्य निकाला हुआ होना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं हो। इसलिए कहा वेद प्रमाण जनित जनिता ब्रह्मात्मावगमे ये विशेषण दे दिया ब्रह्मात्मावगम कहीं से ब्रह्मात्मावगम हो गया ऐसा तो नहीं होगा इसलिए वेद प्रमाण जनित हो तो फिर क्या होगा दादा अभिमान निवृत्त हो ये शरीरादि अभिमान की निवृत्ति हो जाती ये यहाँ एक मुख्य बात है कि शरीरादि अभिमान रहते समय दुख भयादिमत्व तो देखा गया है कि शरीरादि अभिमान की निवृत्ति होने पर फिर दुख भयादिमत्व तो नहीं देखा गया वो शरीर आदि अभिमान की निवृत्ति कैसे हो गई वेद प्रमाण जनिध ब्रह्मात्मा के अवगति में हो गए ये क्रम है इसीलिए तदे मिथ्या दुख, दुख भयादिमती ऐसा ही पहले जैसा मिथ्याज्ञान से हो रहा था शरीर आदि अभिमान से हो रहा था ऐसा ही दुःख भयादि होता है ये कह नहीं सकते इसका संबंध ऐसा बनेगा ही नहीं ऐसा होता नहीं जैसे नहीं धनिनो धनाभिमानिनो धन अपहार निमित्त दुखम दृष्टि तस्य प्रव्रजित धनाभिमान रहित तदेव धनापहार निमित्तम दुखम भवन जब धनी है गृहस्थ है गृहस्थ होता हुआ धनी है ऐसा जो व्यक्ति था उसको द, धन के अभिमान में रहने के कारण वो धन का अभिमान रहता उसको तो धनापहार निमित्तम तो धन का अभिमान है इसलिए धन का अवहार हो गया तो उसको दुख हो गया धन कोई चोरी करके ले गया तो बहुत दुखी हो गया ऐसा होता है और बाद में वही गृहस्थ बाद में प्रव्रजित किया बाद में वो धन आदि सब छोड़ के संन्यास ले लिया सन्यास लेने पर धनाभिमान अभिमान रहित किया अब वो धन अभिमान रहित नहीं है धनाभिमान उसका चला गया तो एक ही व्यक्ति पहले गृहस्थ था धन चाहता था धन था तो उसको दुख हुआ किंतु वही व्यक्ति बाद में त्याग करने के बाद धन अभिमान निमित्त नहीं रहने से वो उस प्रकार से दुख नहीं होता है धन अवहार निमित्त दुख नहीं होगा धन कोई चोरी करके ले गया कोई बात नहीं जैसे उन्होंने त्याग दिया उसके साथ उसका अभिमान नहीं है तो धन अवहार निमित्त दुख उसको नहीं होता इसी प्रकार न च कुंडली कुंडलित्व तो अभिमान निमित्तम दुखम दृष्टमी एक व्यक्ति कुंडल पहना हुआ है काल में कुंडल पहना हुआ था उसको कुंडलत्व तो अभिमान जो निमित्त सुख हुआ कि मैं कुंडली हूं ऐसा अभिमान करता हो मेरे काम में कुंडल है मैं बहुत सुंदर दिखता हूं ऐसा अभिमान से उसको सुख हो रहा था किन्तु तस्वीर कुंडल अभियुक्त और बाद में उसका कुंडल चला गया ऐसे स्थिति में कुंडल कुंडलियुक्त तो अभिमान रहित अब कुंडलियुक्त तो अभिमान उसका नहीं है तदेव कुंडल अभिमान निमित्तम सुखम भवति वो सुख तो फिर होता नहीं तो दोनों में दिखाए ये सुख और दुख दोनों ही तद अभिमान के संबंध से होता है यदि अभिमान रहित हो जाता है तो उसी व्यक्ति को उससे दुख भी नहीं होता है सुख भी नहीं होता है ये लोग में देखा गया इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए तद उत्तम श्रुतिया यही श्रुति यहाँ कहती है क्या कहती है अशरीरम वाव संदम न प्रिया प्रिय इति ये शरीर आदि अभिमान रहने से उसमें प्रिया प्रिय होता है न ही स शरीर से ऐसा वहां पहले कहा उस सशरीर जो रहेगा शरीर के साथ रहता है उसको प्रिय और अप्रिय का अभाव नहीं होता प्रिया प्रिय हमेशा रहेगा किंतु अशरीर मावसतम न प्रिया प्रियतम सशरीर वाले को प्रिया प्रिय त्याग नहीं होता है और अशरीर वाले को प्रिया प्रिय नहीं होता है। तो ये दिखा रहे हैं कि सशरीरत्व और अशरीरत्व तत्द अभिमान के साथ है शरीर रहे न रहे किंतु तो अभिमान नहीं रहने से ब्रह्म विद्या का फल हो जाएगा शरीर तो शरीर आदि आत्माभिमान दुख भयादिमत्व दृष्टम ये कहा शरीर आज आत्माभिमान रहते समय दुख भयाद देखा गया है शरीर आत्मा अभिमान अब नहीं है तो दुख भयाद नहीं है इसी कारण से हो रहा है इसके लिए दो दृष्टांत दिया दुख का भी सुख का तो ये छांदों के सुधी है ये दोनों में ये शरीरत्व को लेकर के वहां विचार किया है शरीरत्व मैंने वो मिथ्या अभिमान को त्याग देना ही है शरीरत्व तो है शरीर पार से नहीं होता है यह अगले कर्णिका में कहें ठीक है तत्र उक्तम स्मार पूर्व पक्षी का जो वाक्य था सप्तीवा वस्मदी इत्यादि का अनुवाद करते हुए उसको समझाया और उसका परिहार बता रहे हैं तद इत्यादि का तत्परिहतम वही परिहार किया गया उक्तम वैषम्यम शंकते तो फिर भी विषमता है उसमें विषमता क्या है कि जैसा वहां होता है रजुरीयम नायम सर्पहा इत्यादि में होता है वैसा यहां आत्मज्ञान में नहीं होता रज्जु सर्प में जब सर्प नहीं है ज्ञान होता है उसके बाद सर्प का ज्ञान चले जाने से भय भी चले जाता है उससे जो कार्य हो रहा है सब चले जाता किंतु ब्रह्मात्म बोध में ऐसा नहीं हो रहा है ये पूर्व का अभिप्राय है तो उसी के लिए प्रश्न करता है नु इत्यादि से प्रश्न किया नु अवगत नु श्रुतब्रह्मणों यथापूर्व संसारिवर्शनाज कथनवद ये अर्थवत्म कथन के समाज यहां प्रयोजन नहीं देखा गया ठीक है ठीक ज्ञानदर्धं संसारिव तत्वसाक्षात्कारा तो ये आप जो सुदप ब्रह्मणों भी यथापूर्व संसारित्व जो कहा ये किस विकल्प से कह रहे हो किस भाव से कह रहे हैं ये स्रदप कौन है ब्रह्म के बारे में सुना ब्रह्म के बारे में तो कोई भी सुनता है वो सुना है सामान्य सुना है किसके बारे में जानना चाहते हो वो दो विकल्प दिया कि सुनना मतलब खाली सुनना भी होता है और एक अनुभव किया हुआ होता है सुना हुआ समझ में आ गया ऐसा भी होता है तो दो भी गलत रहे ज्ञान मात्रा दसारित्व ज्ञान मात्र हो गया तो उसके बाद आप एक हमने आक्षेप कर रहे हो अथवा तत्व साक्षात्कार या तत्व साक्षात् के बाद भी संसार रहता है ऐसा कर रहे क्योंकि यथापूर्व संसारित्व दर्शना का तो इसका क्या तात्पर्य ज्ञान मात्र हो गया केवल सुन लिया समझ लिया ये जो हो गया उतने से ही संसारित्व की हो अथवा तत्व ज्ञान से हो दो विकल्प मैंने परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान किसके लिए आप संसारित्व की बात करते तब तो बोला तत्र आद्य मंभी गुरु पहले वाले को तो स्वीकार करते हैं कि ये जो ज्ञान मात्रारुद्धम जो संसारित्व है ये ज्ञान मात्र के बाद जो है संसारित्व रहेगा वो खाली सुना है कई बार सुना है सुनता ही रहता है वो उतने से संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती है इसलिए वो परोक्ष रूप से ज्ञान रहेगा केवल उसको जानकारी हो गई है ब्रह्म है ब्रह्म का ज्ञान ऐसा है वेदांत है वेदांत में इस इस प्रकार से बातें हुई है इन सब की जानकारी हो जाती है उसके बाद उन जानकारियों को याद रख करके वो प्रवचनादि भी करने लगते हैं सब कुछ करता है आ, बड़े जो है विद्वान बन जाता है होने पर भी उसको संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि उसको तब तो साक्षात्कार नहीं हुआ तो श्रवण मात्र से होता है उस अधिकारी को यदि उत्तम अधिकारी है तो श्रवण मात्र से कार्य हो जाएगा किंतु तो अन्यथा श्रवण मात्र से कार्य नहीं होता है उसको संसारित रहता है इसको स्वीकार करते हैं मतलब ये तो राम ने जो कहा ठीक है किंतु अवगत ब्रह्मात्मा भाव होगा ठीक से ब्रह्मात्मा को स्वरूप से जान लिया वो तब तो उसको यथापूर्व संसारित्व तो नहीं रहता है इसलिए कहा अत्र अच्य इत्यादि सेरस्य द्वितीय का निराश करते नवगत ब्रह्मात्म भावस्थे यथा पूर्व संसारित शक्यं कल्पयुम जो अवगत ब्रह्मात्म भाव होगा तो उसको यथापूर्व संसारित की कल्पना नहीं करना चाहिए अवगत ब्रह्मात्म न ने किया त्र प्रवंचका प्रवंजन करते हैं दृष्टान्त के द्वारा न इत्यादि से कहा शरीरादि दुखा दुखभयादिव दृष्टमिदि शरीरादि आत्माभिमा जो होगा उस व्यक्ति में दुख भयादि देखा गया है इतने से वो शरीरादि अभिमान जाने के बाद भी दुख भयादि होता है ये नहीं कर सकतेगा शाब्दान अभ्यास संस्कृत चेदो ब्रह्मात्म साक्षात्कार हेतु पक्ष प्रतिप्त वेद इत्यादि पदम हाँ ये वेद इत्यादि पद दिया गया वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मा अवगमे ये कहा ये दो बार कहा ये क्यों कहा क्योंकि शाब्दज्ञान अभ्यास संस्कृत चेत शब्द ज्ञान का अभ्यास से जो संस्कृत हुआ शुद्ध हुआ जो मन शब्द ज्ञान का मन श्रवण करके उसका मन निर्ध्यासन करके उसका अभ्यास किया उसके द्वारा शुद्ध हुआ जो मन है ब्रह्मात्म साक्षात्कार हेतु वो ही ब्रह्मात्म साक्षात्कार का हेतु है यदि पक्षम प्रतिक्षिप्त उस पक्ष को प्रतिक्षेप करने के लिए वेद इत्यादि पद कहा गया क्योंकि कुछ वाद्य ऐसे मानते हैं कि ये सप्तान को बार बार सुनते रहे निरंतर सुनते रहे और केवल सुनना ही है और कुछ करना ही ऐसे ही करते रहे तो अंत में ज्ञान हो जाएगा ऐसा जो मानते हैं केवल शब्द ज्ञान अभ्यास से ही मानने वाले जो है परमात्मा साक्षात्कार मानने वाले के प्रति को प्रतिक्षेप करने के लिए कहा ये वेदांत के एकादेशी में कुछ लोग, है। लोग हैं, कुछ आजकल भी कुछ लोग ऐसे मानते हैं श्रवण करते रहना चाहिए श्रवण करते रहने से अपने आप ज्ञान हो जाएगा अपने आप नहीं होता है श्रवण करते रहने से उसके साथ में यदि मरण निर्ध्यासन और साधना चल आदि के अभ्यास नहीं रहेगा तो जो विविधिषु है विधिषु को ज्ञान नहीं हो पाएगा विविधीषु के लिए सारे आ, नियम का आश्रम नियमों का पालन करना पड़ेगा ये बिना विविधु को ज्ञान नहीं होता है केवल सुनते रहे ऐसा वो सुनते सुनते वो टाइम पास जैसे सुनते रहेंगे आती के अच्छी अच्छी बात है ये पुण्य कर्म है ऐसे मान करके सुनते रहिए इतने सुनने से तो श्रवण तो हो जाएगा शब्द ज्ञान हो जाएगा किंतु साक्षात्कार नहीं होगा साक्षात्कार के लिए उसको अपनाना पड़ेगा जो सुन रहा है उस जो बातें हो रही है वो बाते रही है, हमारी बातें हो रही है हमारे अंदर की बातें हो रही है हमारे आत्मा की बातें हो रही है ऐसा समझ के उसको स्वायत्तीकरण करना पड़ेगा अब जब तक वो स्वायत्तीकरण नहीं करता है तब तक वो बाहर का रह जाता ठीक है सुना है बहुत अच्छी बात है वेद की बात है वेदांत है गुरु लोग सुना रहे शास्त्र कह रहे ऐसा मान के चलेगा इतने से काम नहीं होता है इसलिए ये पक्ष ठीक नहीं केवल श्रवण करते रहे तो का, आ, हो जाएगा ऐसा नहीं क्योंकि श्रवण या भी बहुवीर यो नलभ्या भावो यम्यु ये वेद स्वयं कह रहा है सुनता हुआ भी बहुत लोगों तो को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उस ढंग से सुनना पड़ेगा उस विधिवत सुनना पड़ेगा और उसका साधन भी अपनाना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा इस उद्देश्य से ये वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मा अवगमे ऐसा भाष्यकार ने कहा दो बार उसी शब्द को प्रयोग किया तत्व साक्षात्कार दुखानुदय दृष्टान्त महा जिसका तत्व साक्षात्कार हो गया उसको दुख उदय नहीं होता है उसके लिए दृष्टांत दिया नहीं धनिनो से धनाभिमान इत्यादि कहा तस्व सांसारिक सुख अनुत्पादे दृष्टान और सुख भी उत्पन्न नहीं होता जैसा कुंडली एक व्यक्ति कुंडल पहन करके सुख अनुभव कर रहा था जैसे अच्छे कपड़े पहनने से हाँ जूता चप्पल पहनने से ये सब नया नया पहनने से अच्छा उसको सुख होता है तभी तो पहनते बहुत पैसा खर्च करके सब कपड़े जूते आदि खरीदते हैं तो वो पहनने से सुख ज्यादा होता है सामानते अभिमान लगता है कि हमने ऐसे धाम का कपड़ा पहना हुआ है हम सूट पहना हुआ है ऐसा अभिमान होता है ये अभिमान से एक प्रकार का अंतरिक सुख होता है वो सुख तब तक रहेगा जब तक उसका संबंध बना रहे अब ये संबंध नहीं है तो उससे सुख नहीं होता कुंडल को उतार के फेंक दिया तो फिर उसी से सुख संबंध नहीं होता है ऐसा ही यहां भी होगा सशरीरत्व तो अवस्था में वो सुख दुख भोग करेगा प्रिया प्रिय स्पृशतः प्रिय और अप्रिय दोनों रहेगा प्रिया प्रिय और अपहादी स्थिति का वो कभी भी प्रिया प्रिय से बाहर नहीं होता प्रिया प्रिय रहता है उससे अशरीरम बाव संदम न स्पृश यदि वही व्यक्ति अशलीर भाव में पहुंच जाएगा तो प्रिया प्रिय उसको स्पर्श नहीं करता अभिमान ही है तत्विदो देहादि अभिमानीन से सांसारिक सर्वधर्म स्पर्शे मानवाहा जो तत्ववेता है देहादि अभिमानीन तत्ववेता होगा देहादि रहेगा देहादि प्रारब्धवश रहने पर भी तत्संबंधी अभिमान नहीं रहता है नहीं रहने से सांसारिक सर्वधर्म स्पर्श संसार के जितने धर्म है उसका स्पर्श नहीं होता क्योंकि संसार के जो भी धर्म है वो शरीर मन आदि संघात से स्पर्श करता है वो संघात से अपने को पृथक मानता है उस स्थिति में वो संघात का संबंध उसको नहीं होता है और संघात के संबंधित कार्य का कर्ता भोक्ता स्वयं को नहीं मानता इस, इसलिए उसको तत्संबंधी अभिमान नहीं होता जैसे धनादि धनि, धनिक था धनिक बाद में धन को त्याग करके परिवराजक बन गया जिसने जिस जो जो त्याग किया है वो सब जो का वहां है कहीं है जहां भी त्याग होगा लेकिन उसको अभी उसके साथ संबंध नहीं होने से उसका अभिमान उसको नहीं होता और इसलिए तत्सबंध सुखल उदि भी नहीं होते ऐसा ही यहाँ भी होता है वो वस्तु वहां रहती है किंतु तो संबंध निकल जाता और संबंध जो है अविद्यात्मक है तत्व हेदुर अविद्या संयोग हेदु जो है अविद्या वो अविद्या को निराकरण कर दिया तत्वज्ञान से तत्वज्ञान से अविद्या नष्ट हो गई उस स्थिति में संबंध का कारण अविद्या नहीं रहने से संबंध नहीं बनेगा अभ्यास नहीं बनेगा नहीं बनने से सुख दुख आदि नहीं होता है यही क्रम है जैसे हम शरीर आदि त्याग करके सुचुप्त अवस्था में जाते हैं तो शरीर और मन संबंधी सुख दुख वहां नहीं होता है शरीर में पीड़ा है लेकिन वो पीड़ा सोता हुआ व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है और मन में भी है मन विक्षिप्त है मन संचल है लेकिन उस संबंधी दुख भी सुख भी उसको सुचुप्ति में प्राप्त नहीं होता जब मन के साथ संबंध करेगा स्वप्नादि अवस्था में पुनः वो प्राप्त हो जाएगा किंतु जब नहीं करता है तो नहीं होता इसी प्रकार वो बोध अवस्था में जागृत अवस्था में ही अपने को साक्षी रूप से पृथक प्राप्त करने से वो तो शरीरारी संबंध जो सुख दुःख है उसको देखता हुआ भी जानता हुआ भी उसके साथ अभिमान नहीं करता है यथावत जैसा आएगा वैसा वो करता रहेगा प्रवृत्तिमान होता रहेगा इतना ही यही तत्ववेदा के शरीरभिमान भेद होने से संसारित्व की निवृत्ति है इसको सुधि के द्वारा कहा गया इसका और विस्तार करें ठीक है जीव दो अशरीरत्व मादा वंध्या इति मममा वंध्यारुद्धमि संकटे ये ये जो आप कह रहे हैं अशरीरम भाव न प्रिया प्रिय स्पृशत ये वाक्य का तात्पर्य नहीं समझने से पूर्व की शंका करता है ये जीता, जीते जी जो व्यक्ति है वो अशरीर कैसे होगा उसका तो शरीर रहेगा यदि आप कहेंगे वो अशरीरी है तब तो जिंदा व्यक्ति नहीं होगा वो जिंदा है शरीर नहीं है ऐसा तो होता नहीं इसलिए शरीर भाव का मतलब क्या है कि शरीर नहीं होना शरीर होना ही जीवन है शरीर नहीं होना जीवन नहीं है और शरीर नहीं होने की स्थिति में वहां उसको ज्ञान हो गया नहीं ज्ञान हो गया इसका कोई प्रमाण भी नहीं है इसीलिए वो असंभव है ये कहना चाहते हैं और जीते भी जी व्यक्ति को जो तो शरीर के साथ जी रहा है जिंदा है उसको आप कह रहे असली ये तो बिल्कुल वददो व्याघात है मान जो कह रहा है उसका विरुद्ध हो रहा है जैसे मामा मादा वंध्या किसी ने कहा मेरी मादा तो वंध्या अब वो वंध्या रहेगी तो वंध्या को पुत्र नहीं होता है और वो स्वयं पुत्र कह रहा है कि मेरी मादा वंध्या है ये इस प्रकार वददो व्याघात होता है जो कह रहा है उस, वही उसको काट रहा है ऐसे स्थिति हो जाएगी तो जैसा आ, मेरे पिताजी जो है नित्य ब्रह्मचारी थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ऐसा कहे तो कैसा होता है इस प्रकार मेरी माँ वंध्या है ऐसा कहना नहीं होता वो व्याघात है विरुद्ध मीति संकट है इसीलिए ये विरुद्ध हो जाएगा आप जो कह रहे हैं शरीर रहता हुआ अ शरीर भाव में पहुंचना ये हम समझ नहीं पाते हैं शरीर का मतलब क्या शरीर का मतलब क्या तो इसको और स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं शरीर परिदे अशरीरत्म स जीवन आई नीचे जीवन मुक्ति अवस्था को नहीं मानने वाले बहुत सारे वादी है पंचदशिकार आदि ने भी इसका उद्धरण दिया है वास्तविक में भी बहुत जगह आया है जीवन मुक्ति को नहीं मानते मतलब जीते जी मुक्त होता है ऐसा नहीं मानते ये पूर्व माफा भी नहीं मानते अब मुक्त होता है बाद में अभी मुक्त होगा तो कैसे होगा कोई कार्य नहीं करेगा तो शरीरे फे शरीर तुम से हाँ शरीर गिर जाने के बाद में अशरीरत् तो होगा वो शरीर चला के अभी अशरीर पाव में पहुंच गया वो जिसको विदेह मुक्ति बोलते हैं ऐसा तो होता है ऐसा हम मान सकते हैं किन्तु न जीवाता जीते जी अशरीरत् तो कैसे होगा जी रहा है पर अशरीर है ऐसा तो होता नहीं इसलिए नहीं होगा ये आक्षेप करने पर उत्तर में कहा न सशरीरत्व तो से हम मिथ्या ज्ञान अनिमित्तत्व ये हमारा सिद्धांत है इसको कहना चाहते देखो ये सशरीरत्व तो जो है ना शरीर के साथ रहना इसको ठीक समझो ये शरीर के साथ रहना मतलब क्या होता है आप शरीर के साथ कभी है या नहीं ये पहले पहचान वास्तव तो में आप शरीर के साथ नहीं आपका स्वरूप जो है और कुछ है आप शरीर के साथ रहता है ऐसा लगता है जैसे घर में रहता हुआ मैं घर हूं कमरे में रहता हुआ मैं कमरा हूं पलंग में सोता हुआ मैं पलंग हूँ ऐसा कहे तो कैसा होगा ऐसा कोई कहता तो है नहीं इसी प्रकार आप कह रहे हो कि आप शरीर में रहता है इसका मतलब आप शरीर में बैठता है शरीर में है इसके शरीर में हूं मानने की आवश्यकता नहीं और ये जो मान के बैठा है यही सशरी तो है इसीलिए बोला सशरीरत्व तो जो है वास्तव में है ही नहीं यदि सशरीरत्व तो वास्तविक होता तो सुषुप्ती अवस्था में भी उसकी अनुभति होनी चाहिए थी सुषुप्ति में भी शरीर अभिमान रहना चाहिए था शरीर अभिमान सुजुप्ति में नहीं रहता वो जब जागृत में आता है तभी रहता है स्वप्न में भी नहीं रहता है सुषुप्ति में भी नहीं रहता स्वप्न में शरीर होता है किन्तु ये शरीर नहीं होते ये जो चलने फिरने वाले खाने पीने वाले ये जो पांच भौतिक शरीर है सूल शरीर पार्थिव शरीर वो नहीं होता है वहां वहां कुछ शरीर और बन जाता है मानसिक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर होता है तो वो शरीर अलग हो गया तो वो शरीर में भी मैं मैं कर रहा है अभिमान तो कर रहा है मैं स्वप्नों को देख रहा हूँ ऐसा अभिमान कर रहा है इसका मतलब ये जो पार्थिव शरीर है ये एक घर जैसा है अब ये कमरे में आता है कमरे में रहता है रहने के बाद में वो फिर उस कमरे में जाता है उस कमरे में रहता है ऐसा होगा त्रय आवसथा त्रय स्वप्ना ऐसा कहा योग कहाषद ये तीन जो है ना ये आत्मा को रहने का स्थान है एक जाग्रत अवस्था में एक शरीर में रहता है दूसरी स्वप्न अवस्था में दूसरे कमरे में चला जाता है और सृति में तीसरे कमरे में चला जाता है तो त्रय आवसथा तीन जो है रहने का भवन है और क्या है ये त्रय स्वप्न ये तीनों स्वप्न है ये द्वितीय नहीं है कल्पित है जागृद आदि विमोक्षांदा संसार जीव है ये संसार जो है जीव का कल्पित है जागृदादी विमोक्ष तक है वो जो भी कल्पना है जीव के द्वारा कल्पित है इसलिए ये भाव को आप सरीर समझ रहे हो अब उतने को सरीर नहीं समझना जैसे गाड़ी में यात्रा करते है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं वो तो अपनी भी गाड़ी हो लेकिन ये सब होने पर भी कोई ये नहीं समझता मैं गाड़ी हूं ऐसा नहीं समझता वो गाड़ी से अलग अपने को जानता है ये मेरी गाड़ी है मैं वहां जा रहा हूं इसे अच्छा समझता है इसलिए जहां जहां मेरा मेरी लगता है उसको अपने से अलग समझना चाहिए ऐसा तत्वबोध में कहा जहां मामा और अहम ये अलग करना है तो मामा जहां लगेगा वो आपका नहीं है तो वो अलग ही हो जाता है तो ममत्व संबंध से होता है तो संबंधी में सृष्ठी लगता है उसका स्वरूप नहीं होता है तो संबंधी अलग होता है इसीलिए यहाँ शरीरत्व जो बना है ये किसी ने बांधा नहीं है अपने आप को बांध, बांधा हुआ समझा है तो तब बद्ध बना हुआ है है वैसा नहीं इसलिए मिथ्याज्ञान निमित्त मिथ्याज्ञान के निमित्त ये सशरीरत्व बन अध्यास के कारण बन गया नहीं तो वास्तव में सशरीरत्व है ही नहीं ऐसा सशरीरत्व आत्मा का सिद्ध नहीं कर सकते ये पूर्ववादि भी सिद्ध नहीं कर सकती यदि पूर्ववादि कहेंगे सशरीरत्व सत्य है तब तो स्वर्ग आदि के लिए यजनादि करना व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि स्वर्ग आदि में कौन जाएगा ये शरीर तो जाता नहीं ये शरीर को बांध करके स्वर्ग में तो नहीं ले जा सकते तो ये तो यही छोड़ना पड़ेगा फिर वो यजमान बाहर जाके स्वर्ग सुग कैसे भोगेगा मतलब ये शरीर नहीं है वो आत्मा आत्मा अलग ही जा रही है आ रही है जो भी कर रहे है लेकिन संबंध बना करके यहाँ रह रही है तो इसीलिए मिथ्या ज्ञान के निमित्त से शशि रत्त माना अब ये मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तो कभी भी हो सकता है किसी भी अवस्था में हो सकता है ये मृत्यु के पहले भी हो सकता है और मृत्यु के आंदर क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक जाकर के वहां भी हो सकता है और बालक अवस्था से लेकर के किसी भी अवस्था में इस ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है बाल्यावस्था में अवस्था में वृद्धावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ में सन्यास में कहीं भी हो सकता है और यदि साधन संबंध है प्रतिबंध नहीं है स्थिति में हो सकेगा अब साधन संबंध नहीं है प्रतिबंध है तो नहीं भी हो सकेगा कहीं भी नहीं होगा अनेक धन भी लगे किंतु होता तो कहीं भी हो जाएगा हाँ तो ये मिथ्या अभिमान को निवृत्त करने के लिए केवल आपको ज्ञान की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता है उस शरीरत्व से अशरीरत्व से उसका कोई संबंध नहीं और प्रारब्ध आदि से भी संबंध नहीं है प्रारब्ध आदि के साथ ज्ञान का विरोध नहीं है क्योंकि प्रारब्ध रहते हुए ही ज्ञान होता है इसलिए विरोध नहीं है तो दोनों में साथ में चलता है उसका भी कोई कुछ नाच में करेगा ये ही मिथ्या ज्ञान है आ वो, वो ज्ञान निहित है मिथ्याज्ञान निमित सशरीरत्ने से इसकी अवधति तो कल भी हो सकता है ये कहा न ही आत्मन सशरी शरीर आत्माभिम लक्षण मिथ्याज्ञान मुक्त अन्य सशरीरत्व शक्यम कल्पयु इसी की व्याख्या कर रहे आत्मा का जो है आप शरीर अभिमान लक्षण शरीर आत्मा में जो अभिमान रूप शरीर में आत्मा में अभिमान हो गया शरीर को आत्मा मानने लग गया यह अभिमान है इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके अन्य सशरीरत्व सक्यम कल्प ही अन्य किसी से भी किसी भी कारण से सशरीर सशरीरत्व की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ सशरीरत्व की कल्पना तो शरीर आत्मा अभिमान के कारण ही है वो मिथ्या ज्ञान से नित्यम अशरीरत्व अकर्म निमित्तत्वादित अवोचाम ये भी हमने पहले कहा कि नित्य है अशरीरत्व अशरीरत्व तो कार्य नहीं है अशरीरत्व नित्य है क्योंकि अकर्म निमित्तत्वादी अवोचा वो तो कर्म निमित्त से नहीं होता है इसलिए अशरीरत्व स्वाभाविक है और तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम शरीरत्व चेत ये पूछ रहा पूर्वक मैंने आत्मा से किया हुआ जो धर्मा धर्म धर्माधर्म है ना कर्म कर्म के कारण सचरी रत्न हो जाएगा आप बोल रहे मिथ्या ज्ञान के निमित्त सचरी रत्न है हम तो ये शास्त्र से सुना है कि उसका पुण्य पाप कर्म रहता है पुण्य पाप कर्म के कारण वो शरीर धारण करता है और सारे शरीर का कारण तो पुण्यपाप है तो शरीर का कारण मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया पुण्य पाप से होता है शरीर शरीर तो ना कहा ऐसा नहीं शरीर संबंध से सिद्धत्व धर्माधर्म ओर आत्माकृत सि बोलते हैं वास्तविक दृष्टि से शरीर का संबंध ही आत्मा का जब सिद्ध नहीं होता तब आप धर्माधर्म का संबंध आत्मा के साथ कैसे सिद्ध करोगे क्योंकि शरीर से धर्माधर्म संबंध होता है अब धर्माधर्म तभी आत्मा का होगा जब शरीर आत्मा का होगा यदि शरीर आत्मा का नहीं है तो शरीर में होने वाला कोई भी आत्मा का नहीं होगा धर्माधर्म वो, वो और कुछ हो शरीर संबंध से असिद्धत्व यही अभी सिद्ध नहीं हो रहा है शरीर का आत्मा का संबंध सत्य है ऐसा सिद्ध ही नहीं होता है उस स्थिति में धर्माधर्म और आत्मकृतत्व सिद्धे धर्माधर्म भी आत्मकृतत्व नहीं होगा आत्मकृत नहीं आत्मा बनाया धर्माधर्म ऐसा नहीं होगा आत्मा धर्माधर्म नहीं बनाया तो उस धर्माधर्म से शरीर होता है कैसे कहोगे इसलिए ये सब जो है मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहा है मिथ्या ज्ञान के कारण में वो जो है आत्मा अभिमान कर रहा है आत्मा अभिमान करने से शरीर संबंध है शरीर संबंध होने से फिर कर्म हो रहा है हाँ ये पहले न्याय सूत्र में कहा था एक न्याय सूत्र दिया था उसी में समझाया था तो मिथ्या ज्ञान से ही ये सब हो रहा तो अन्यथा नहीं हो रहा इसीलिए इसको मिथ्या ज्ञान तक मानना चाहिए शरीर संबंधस्य से धर्माधर्मयो तत्कृतत्व इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगा अंधपरंपरा एषा अनादिव कल्पना ये जो आप धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है ये अनादि काल से चल रहा है तो ये संसार भी अनादि से चलता है ऐसा आप जो मानते हैं ना ये ठीक है जब अज्ञान की स्थिति में समझाने के लिए सब मानना पड़ता है ये तो मानते हैं किंतु तो वास्तव की दृष्टि से ऐसा नहीं शरीर संबंध और धर्माधर्म दोनों का जो संबंध आप बोलते हैं तत्कृतत्व से जो शरीर धर्माधर्म से हुआ और धर्माधर्म में शरीर से होता है जब शरीर रहेगा तभी धर्माधर्म हो सकता है पुण्य भाव कर सकते हो और धर्माधर्म बनेगा तो शरीर होगा तो जब धर्माधर्म बन पड़ेगा तब शरीर बनने की संभावना और शरीर जब रहेगा तब धर्माधर्म होने की संभावना है तो इनमें से कौन सा पहले होगा नहीं होगा और एक एक सिद्ध होने में दूसरे का आश्रय ले रहा है। एक को सिद्ध होने में दूसरा कारण का आश्रय ले रहा है और जो कारण बन है वो भी कार्य है पहले वाले तो पहले वाला दूसरे के लिए दूसरे वाले पहले के लिए ऐसा धर्माधर्म और शरीर दोनों में पैले पैले इधर इधर आश्रय तो प्रसंग है, इधर इधर आश्रय होगा तब आप कह नहीं सकते कि धर्माधर्म से शरीर हो गया कि शरीर से धर्माधर्म हो गया नहीं कह सकते परम्परा सिर्फ ऐसा होने से अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना ये अंध परंपरा है मान बिना सोचे समझे आप जब कहना चाहते हैं उस स्थिति में हम ये सब कह सकते हैं अनादित्व कल्पना ये दोनों की अनादि कल्पना जो आप कहते हैं ये प्रसिद्ध है वो तो अंध परंपरा है वास्तव में ऐसा है ही नहीं क्रिया समवाय अभावाद से आत्मन कर्तृत्व वो कहेगा नहीं ये धर्माधर्म शरीर में रहने वाले आत्मा में कर्तृत्व रहने से होता है शरीर संबंधी जो आत्मा आत्मा में कर्तृत्व है कर्तृत्व से धर्माधर्म और उस धर्माधर्म से पुनः शरीर होता है जैसा कोई पूछो तो आप क्यों जी रहे हो भाई बोलता है वो जी रहा हूं जी रहे हो तो खाना पीने के लिए जी रहा हूं और खाना पीना के लिए खाना पीना कैसे हो रहा है वो तो बोलता है काम करता हूं तो काम क्यों कर रहे हैं वो खाना पीने के लिए कर रहा है खाना पीना क्यों करना है जीने के लिए और काम करने के लिए ऐसा होगा तो ये ऐसे चक्कर चलता रहता इसका मतलब वो जीना जो है उसमें ये जीना जो जिसको कह रहे वो उसमें आश्रित है खाने पीने में आश्रित है काम करने में आश्रित है काम करने से खेती आदि करने से खाना आदि मिलेंगे तब उसको खाएंगे और खाएंगे तभी तो काम कर सकेंगे नहीं तो काम करने का ताकत तो नहीं मर जाएगा तो फिर से होगा इसीलिए ये, ये दोनों परस्पर आदरित होकर के ऐसे चक्कर चलता है खाना खाना है जीने के लिए जीना है खाने के लिए और ऐसे काम करने के लिए उसके होता है इसी प्रकार ये स्थिति आ जाएगी तो वो मान के कह रहे हैं कि कर्तृत्व तो अभिमान से हो जाएगा बोलते कर्तृत्व तो अभिमान भी नहीं क्रिया क्रिया समवाय अभाव आत्मना क्रिया के साथ आत्मा का संबंध ही नहीं है क्रिया के साथ यदि वास्तविक आत्मा का संबंध होता तब तो फिर मान सकते थे वो कर्तव्य तो आ जाएगा कर्तृत्व तो धर्माधर्म होगा धर्माधर्म से गुना शरीर होगा ये मान सकते थे किंतु क्रिया समवाय संबंध आत्मा का नहीं है इसलिए कर्तृत्व अनुभव कर्तृत्व नहीं होगा हाँ तो सन्निधि मात्र ना राज प्रभृति नाम दृष्टम का कृत्यवे ठीक है कोई बात नहीं आपकी बात हमने समझी है आप ये कहना चाहते हैं ये वास्तविक ये क्रिया नहीं करता है वो सन्निधि मात्र से क्रिया कराता है वो रहता मात्र है क्रिया हो जाती है जैसे राजा प्रभृति में होता है राजा स्वयं क्रिया नहीं करता राजा एक स्थान में महल में रहता है और सेना से सेनापतियों से सेवकों से सब क्रियाओं को कराता है पूरा राज्य को चलाता है वो खाली एक जगह खा करके आराम से बैठता है बाकी सब काम चलता रहता है तो ऐसे संधिधि मात्र है न राजा है इतना मान करके कई बार ऐसा भी होता है राजा वास्तव में मरा हुआ होता है ऐसे भी कथाएं हैं कि राजा जिंदा नहीं था राजा मर गया लेकिन वो राजा जिंदा है करके काम चलाते रहे ऐसा भी होता है और राजा वो राजा बड़ा नहीं ऐसे होता तो जिंदा है करके काम चला दो वह है ही नहीं वो चला गया ऐसा भी होता है इसीलिए सन्निधि मात्र से भी कार्य हो जाएगा ऐसे आत्मा की सन्निधि है आत्मा अपने आप में है उसके सान्निधि मात्र से काम हो रहा है जैसे साक्षी आदि में होता है ऐसे रिश्ता कर्तृत्व तो इस प्रकार से यहां करना चाहिए तब उसी के भी निराकरण करते हैं सन्निधि मात्र में भी कर्तृत्व तो का आरोप वहां नहीं है न धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्व तेषा कर्तृत्व हो तो ये राजा के समान नहीं है ये आत्मा राजा को देखो राजा सेवकों को धन देता है वेदन देता है और फिर प्रजाओं से कर लेता है ये सब संबंध बनाता है संबंध बना करके धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्व इसके द्वारा भगव रखा गया है यदि भृतियों को वेदन नहीं देंगे तो कौन सा भृत्य काम करेगा कोई काम नहीं करेगा इसलिए वेदन देना रूप संबंध वहां हो रहा है। वेदन दे करके वो काम कराता है धन तो दान दे करके उपार्जित भृत्य संबंधित उसके द्वारा ये भृत्य का संबंध बनाया है और वो चुपचाप बैठता है आपको लगता है चुपचाप बाइकता नहीं बहुत चिंता होती है उसको कहाँ तो क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है कितना अभी खजाना में कितना पैसा बाकी है क्या करना है क्या नहीं करना बहुत कुछ चलता रहेगा दिन भर सोचना होता है इसीलिए चुपचाप बैठना है ऐसा दिखता है ऐसा नहीं इसलिए देख काम कर्तृत्व करते तो हैं उनका भी कर्तव्य तो इस प्रकार है वो प्रयोजक कर्तृत्व तो है प्रयोजक कर्तित्व तो नहीं है इसे भी प्रयोजक कर्तृत्व तो है कर्तृत्व तो उसको होता है आत्मा को ना प्रयोज्य तो ना प्रयोज्य प्रयोज कर्तव है न प्रयोजक प्रयोज्य माने किसी को नियुक्त करा करके जो तो कर्तृत्व होता है जो निजंध में कर्तृत्व तो होता है प्रयोजक कर्तृत्व न तो आत्मनो धनदानादिवत शरीरादि भी स्वस्वामी संबंध निमित्त किंचित सक्यम गल्प उसी प्रकार आत्मा को धनदानादि के समान शरीर में कोई संबंध लगाने के लिए कुछ दिया कुछ संबंध बनाया किसी भी प्रकार के स्वस्वामी संबंध स्व मन अपना जो स्वत्व है धना वो स्वामी उसका वो स्वामी है तो भृत्य भी हो जाता है भृत्य को भी धन देके खरीदा गया तो जो खरीदा हुआ अभी वो उसका स्व हो जाता है धन जैसा हो जाएगा तो उसका स्वामी तो संबंध है तो स्वस्वामी संबंध निमित्त किंचित सकम कल्पये इसी प्रकार का आत्मा और शरीर के साथ क्या कल्पना कर सकते आत्मा और शरीर के साथ कौन से स्वामी संबंध है किस प्रकार संबंध है कैसे कल्पना करें वहां कोई तो है ही नहीं इसलिए इस प्रकार के संबंध से भी आत्मा को नहीं मान सकते वो चुपचाप बैठ के काम कराता है ये भी नहीं कर सकते मिथ्या अभिमानस्तु हा संबंध है इसीलिए हमारा ये कहना है कि मिथ्या अभिमान ही प्रत्यक्ष संबंध का कारण है मिथ्या अभिमान छोड़ देता है उसका संबंध ही नहीं रहता है और जिसको आजम इत्याभिमान छोड़ने का या संबंध छोड़ने का अभ्यास हो वो किसी भी संबंध को छोड़ देता है किसी भी क्षण और छोड़ने के बाद उसके बारे में सोचता है जैसे गृह आश्रम में आदि में रहता है तो धनादि संपत्ति बहुत इच्छा से प्रयत्न करके धनादि कमाते हैं और बाद में जब उनको छोड़ने की इच्छा हो जाती है तो एकदम छोड़ देता है पीछे मुड़कर नहीं देखता सीधा हिमालय को निकल पाते तो इसका मतलब वो संबंध वास्तव में कहा वो माना था मान करके संबंध हो गया था ऐसा नहीं हाँ लेकिन आजकल तो बहुत ही कम हो रहा है ऐसा आजकल क्या करते हैं वहां रहते हैं फिर नौकरी चाकरी जो भी करते होंगे और उसके बाद जो है घर जोड़ने के पहले सारा जो है बीमा भरते हैं वहां और पिक्चर कर देते हैं पिक्चर करने के बाद में सारा पासबुक फूसबुक अपने हाथ में हाथ की पासबुक भी चाहिए वो सब मोबाइल में डाल देते फिर उसके बाद में वो ला करके संन्यास के लिए आता है आ वो आकर के गुरु को बोलेगा अभी हम सब छोड़ दिया अब उनको संज्ञान चाहिए छोड़ा कुछ नहीं वो जो पेंशन मिलता है का जो भी है बचा हुआ उसी से आएगा अब वो सोचता है हम निश्चिंत रहेंगे फिर आश्रम में आके बोलता है मुझे ऐसा कमरा चाहिए उसमें फिर ये होना चाहिए वो होना चाहिए ये भी होना चाहिए ये होना चाहिए हमारे पास ये है हम ऐसा ऐसा आपको पैसा देगी फिर ऐसे समझौता बनाता है अब उतना भी नहीं फिर वो भिक्षा में नहीं जाएगा भिक्षा आदि में नहीं भिक्षा आदि में जाना शर्मा तो पैसा अपना अभिमान पैसा का अभिमान अगर थोड़ा नहीं पैसा लेके आया वो तय मेरे पास जो है खाने पीने की मुझे किसी की चिंता नहीं है ऐसे बड़ा अभिमान करता है अभिमान से बोलता है मैं किसी से कुछ लेता नहीं है वो कहकर मैं बहुत सोच रही ऐसे बनने वाले के सन्यासी हो सकते हैं ना उनको कोई बल हो सकता है क्योंकि वो जो मुख्य चीज छोड़ना था उसी को छोड़ा नहीं और आकर के आगात के नीचे हवा में रहना चाहिए वो वास्तव में हम रहने योगे उसी के ही बाकी किसी में नहीं बाकी कुछ भी रहने को मिल जाता है तो वो धन्यवाद है इतना मिल गया अच्छा है हाँ वो अच्छे स्थान मिल गया अच्छा कमरा मिल गया सब कुछ ठीक है नई तो महल मिल गया वो भी ठीक है एसी कमरा मिल गया वो भी ठीक है और नहीं मिला तो वो भी ठीक है क्योंकि हम हमारे आधिकारिक वास्तव में पेड़ के नीचे आकाश के नीचे छत वहां आकाश को छत मान के सोने का है उतना ही अधिकार है और बाकी जो एक्स्ट्रा मिला वो सब भगवान की कृपा से जो प्रारत तो जैसा भी है मुझे शिक्षा बैठ के उसको घूमना चाहिए ये ऐसा नहीं तो वो कोई भी प्रकार का संबंध वहां रहेगा तो ये अभिमान जाएगा नहीं नहीं जाएगा तो वो कहा वो तो न सन्यास में होता नहीं कुछ होता इसीलिए वो वास्तव तो में ये जो आदि लेकर के संन्यास में आते हैं वो नहीं होना चाहिए वो जो कुछ आपके पास है या तो गुरु को दे दो न तो ब्राह्मणों को दान दे दो न तो जो घर बार परिवार जिसको था सबको बांट दो फिर खाली हाथों कुछ लोग ऐसे करते भी है नहीं है ऐसा नहीं है एक दो ऐसा करते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं तो पैसा तो स्पर्श तो नहीं करते त्यादि करते तो ये अभिमान त्यागने का एक कारण होता है नहीं तो अभिमान नहीं जाएगा अब आप सोचते रहेंगे मैं ऐसा नौकरी करता था मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर था इतना मुझे फैसला तनखा मिल रहा था तो जब उसका तनखा से आप भोजन करेंगे तो वो सोचता तो रहेगा और वो कर्म का फल आपको छूटेगा और वो जो फायदा होना था साधन से वो होगा नहीं क्योंकि वो आप कमाया हुआ अभी भी खा रहा तो खाली संन्यास पैरने के नहीं होता अब जब वो त्यागना मतलब सब कुछ त्यागना होता है जिस संन्यास देखता है संन्यास में ऐसे होता है वो तो कभी तक भी त्याग देते हैं कुछ नहीं रखते हैं सब त्यागने के बाद भी जब गुरु फिर वस्त्र देता है जो देता है उसको लेते हैं और जो भी है थोड़ा जो भी रखना है उसके साथ में कमंडलो आदि डंडा आदि जो भी रखना है उसको रखेंगे बाकी वास्तव किसी का कुछ संबंध नहीं ऐसा होता है इसलिए वो अभिमान त्याग के लिए सब कुछ आवश्यक है और अभिमान देखते रहेगा तो कभी कुछ होने वाला नहीं है वो उसके उससे काम नहीं चलेगा हाँ वो कोई कोई तो नाम भी नहीं बदलते अब ऐसा होता है गुरु से तो नाम ले लेते हैं अब पुराना नाम नहीं बदल सकते पुराना नाम रहेगा पेंशन मिलेगा अब वो इन जिंदगी भर उसी नाम में तो अकाउंट देखेंगे तो पुराना नाम से रहेगा फिर क्या लिया होगा कुछ लिया है आई अकाउंट सब उसी नाम पर रहेगा क्यों वो तो खाली नाम है बोल करके वो बोलते हैं खाली नाम है नाम रखने में क्या है वो नाम ये नाम फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता नहीं तो फिर क्यों आया वहीं रहना चाहिए था, था। रहने की जरूरत क्या अच्छा है तो वहीं रहो वहां रहे हो तो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं होता है तो जो बदला है तो बदलना पड़ेगा तो बदला मतलब उसका मतलब क्या है वही तो है क्योंकि ये अभिमान का कारण बनेगा बाद में अभिमान का कारण बनता है उससे होता अपना पैसा नहीं होने पर भी वो संबंध बना करके अपना मान लेता है मान करके अनुमान करता है और मनमानी करता है सब कुछ करता है तो मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष संबंधे इसलिए मिथ्या अभिमान घूम फिर करके संबंध का कारण बनता ही है किसी भी प्रकार से बने तो कोई कोई क्या सोचता है कई लोग हम बोलते हुए सुना बहुत विवाद भी करते देखो हम तो इतने बड़े जो है थे बड़े मतलब क्या था जो भी था हाँ मैं इतने बड़े था अब तो सब कुछ छोड़ दिया दूसरे लोग देखा नहीं हमारा त्याग बहुत ज्यादा था हाँ? क्योंकि हमने ज्यादा पैसा त्यागा ज्यादा धन त्यागा ज्यादा संपत्ति छोड़ के आया और बाकी लोग तो सामान्य त्याग के आया तो इसमें ज्यादा त्यागने वाले तो ज्यादा बढ़िया कमरा फिर चाहिए बढ़िया सुविधा मिलना चाहिए ऐसे भी लोग बोलते कितना भागल है देखो अरे जब आपने उल्टी कर दिया उल्टी में कौन से खीर खा करके उल्टी किया है कि सब्जी खा कर उल्टी किया है या फिर सूखा रोटी खा करके किया कौन से उल्टी किया उससे क्या मतलब उल्टी किया तो उल्टी ही है उसको तो दोबारा लेने का लायक तो है नहीं कोई भी चीज खाया हो मालपुआ खाया हो कि क्या खाया हो इससे मतलब नहीं होता है और ऐसे भी लोग बोलते हैं ये सब सुनने में आता है इसीलिए ये अभिमान का कारण होता है किसी भी प्रकार को अभिमान का बनाए रखना चाहता क्योंकि इसका यह संन्यास लेने का संन्यास जीवन का जो महत्व तो है और उसका आचार में उसको विश्वास नहीं आया अब उसमें पूरा विश्वास है कि तो वो सब जो है सत्य है ऐसा विश्वास है बाकी किसी पर भरोसा नहीं जिंदे वो तो करता रहता ऐसे ही सोचते रहे यजमान तुम आत्मन व्याख्यात इस कथन के द्वारा आत्मा को यजमान बनाने की जो बात करते हैं कर्मकांड में आत्मा यजमान बन जाता है फिर यजमान को फल मिलता है इत्यादि जो कहते हैं आपके यहाँ कर्मकांड में ये भी व्याख्यात हो गया ये भी समझ लेना इसका मतलब ये भी मिथ्या अभिमान के कारण ही है वास्तव में आत्मा यजमान कहां है वो तो शरीर आ, मन आदि संबंध करके आप सब कुछ कर रहे हो आत्मा का शरीर आदि संबंध नहीं होने से वो वास्तविक यजमान भी नहीं बन पाएगा तो ये भी अर्थात समझ लेना कहा ठीक है आत्मा नो देहस विद्य गत्वज्ञान त्वस्तेर्जी तो युक्त शरीर यही उद्देश्य से उत्तर देते हैं आत्मा का जो देह संगति है वो आविद्यत है अविद्या के द्वारा उत्पन्न होने से आविद्यत है तत्वन तध्वस्ते जब तत्व हो गया तो अविद्या का नाश हो गया अविद्यास्त हो गई जीवद भी अब आविद्या का नाच तो जीते ही भी कर सकता है हम तो सशरीरत्व आविद्यक मानते हैं तो का सशरीर होने से अविद्या की निवृत्ति जब होगी तब सशरी निवृत्ति हो जाएगी तो वो दिखने में जिंदा है लेकिन वो वास्तविक में संबंध रूप से जिंदा है, है मैंने जिंदा दिखने वाला मुर्दा है वास्तव में ऐसा है जीतने ये साधु के इस हिसाब से बनते हैं ना वो भी ऐसे होते हैं दिखने में वो शरीर है किंतु वो अशरी होता है क्योंकि शरीर का भी उन्होंने पिंडदान कर दिया शरीर मर गया पहुंच गया तो उसका भी पिंडदान कर दिया इसलिए ये मुर्दा जैसा है अब मुर्दा को क्या काम आएगा अब जैसा जो भी आएगा आएगा ठीक है उतना ही है बाकी कोई काम नहीं आएगा ऐसा होता है जिंदा दिखने वाला मुर्दा जैसा संबंध नहीं है संबंध नहीं होने से उसका अभिमान भी नहीं मानता है इसलिए ऐसी स्थिति में ब्राह्मणत्व आदि जाति धर्म वर्ण धर्म और जो भी पूर्व अभिमान संबंध जितने भी था इस किसी का भी अभिमान नहीं करते यहां तक मनुष्यत्व का भी अभिमान वो कर नहीं सकता किस तरह से करनी मनुष्यत्व का अभिमान वो नहीं करना चाहिए तो सारे का संबंध छूट जाएगा उसके पहले ये संन्यासादी करने के पहले वो रहेगा उसके अनुसार ही सब कुछ होगा किंतु उसके बाद में वो कोई भी अभिमान नहीं करना जब शरीर के साथ ही अभिमान नहीं है तो बाकी अभिमान क्या? कोई भी अभिमान नहीं करेगा सिर्फ तत्वज्ञान है ना तद्वस्त से तत्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने पर जीवदो भी युक्तम शरीर स्वम यही जीवन मुक्ति है और जीवन मुक्ति का इतना जो प्रचार प्रमाण से भगवान भाष्यकार ने ही सिद्ध किया है तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें सब में जीवन मुक्ति की बहुत बड़ी चर्चा है क्योंकि तो पहले जीवन मुक्ति अवस्था की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी लोग इसको मानते नहीं थे कि सभी सोचते थे मारने के बाद ही मुक्ति है जीते जी मुक्ति होना कोई संभव नहीं ऐसे द्विजीवादियों का यही अभिप्राय था हिंदु जीते जी मुक्त होता है या सारे उपनिष्त वाक्य उसी को कह रहे यदि जीते जी मुक्त नहीं होगा तब तो फिर ब्रह्मात्मा ज्ञान अवगति का कोई अर्थ ही नहीं रहे क्योंकि अनुभव अवसानत्वा ब्रह्म विद्या ये अनुभव में ही अवसिद्ध होती है ब्रह्मविद्या। अनुभव में अवसिध होती है ये प्रमाण कहाँ दिखाई पड़ेगा यदि जी जी कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलेगा तो कौन देख सकेगा कि ये होता है कि नहीं होता है तो नहीं देख सकता और शरीर पाप के बाद तो क्या होता है वो भी तो कोई जानता नहीं इसलिए वो बिल्कुल काल्पनिक हो जाएगा ऐसा नहीं है यहां तो अनुभव से इसको सिद्ध करना है इसलिए इसको शरीरत्व मिथ्या ज्ञान के निमित्त है और मिथ्या ज्ञान की मृत्यु की जो स्थिति है उसका शरीरत्व मानते हैं तो दिखता शरीर से है आशरीरी है, ऐसा मानते हैं। तस् आविद्यकत्व अन्वय व्यतिरेगाभ्याम साधयी ये शरीर mm. आविद्यक है इसको अन्वय और व्यतिग लगा करके बोलते हैं न ही आत्मन शरीरात्मान लक्षण मिथ्याज्ञान उक्त रहने रहने आभि, रहने से से से ही ही अभिमान अभिमान है और नहीं रहने से अभिमान नहीं अपि अन्दर शक्यन्द्र अविद्यादि अशरीरत्व जो है स्वदस सिद्ध है अशरीरत्व को बनाना नहीं पड़ता अशरीरत्व पहले से सिद्ध है उसको जानना पड़ता है इसलिए जीवन जीते जी भी उसको प्राप्त हो सकता है इसमें कोई विरोध नहीं है ऐसा कहा आत्म शरीरत्व अत्यानादिकुक्त अमृषन अमृष्यन दे अब यहाँ शंका करते पूर्ववादी की आत्मा का जो शरीरत्व है या आदि से है ये तो ठीक नहीं क्यों क्योंकि हमने सुना है धर्मा धर्म से ही शरीर होता है तो सुना प्रसिद्ध है धर्मा धर्माधर्म से शरीर होता है इसीलिए अज्ञान से शरीर होता है ये ठीक नहीं है ऐसा अमरीक्षण इसको नहीं जानता हुआ इसको स्वीकार नहीं करता हुआ आशंका दे शंका करते हैं तत्कृत धर्माधर्म निमित्त सशरीरत्व निजे ऐसे किया कि ये जो धर्माधर्म निमित्त ही सशरीरत्व है आत्मा के द्वारा धर्माधर्म किया और उस धर्माधर्म से सशरी रत्व क्या न ही आत्मन इत प्रकृत आत्मा तत्शब्दा यहाँ तत्कृता में जो तत्शब्द से पूर्व पंक्ति में नहीं आत्मन शरीराभिमान इत्यादि में जो आत्म शब्द का प्रयोग किया उसी को लेना चाहिए आत्मनो देह संबंधा धर्मादिकर्तृत्व स्व दो ये विकल्प कर रहे हैं कि आत्मा में जो धर्मादिकर्तृत्व है आत्मा धर्म को कर रहा है पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है ये बात जो आप कह रहे हैं ये देह संबंध से है या स्वतः तो आद्य तस्य तदयोग स्व दो अन्य और आद्य में मैंने देह संबंध से धर्मादिकर्तृत्व मानने की स्थिति में उसका योग उसका जो संबंध है स्वदह होता है कि अन्य होता है ये देह का संबंध स्वदह हाँ आ गया या अन्य कोई निमित्त से देह का संबंध आ गया इसका विकल्प आद्य में पहले दो विकल्प किया फिर पहले विकल्प में दो विकल्प और किया तो कहते हैं न आद्य आद्य नहीं हो सकता यानी ये आद्य जो देह का संबंध है वो तो स्वदह नहीं हो सकता देह का संबंध स्वदाह संभव नहीं क्योंकि धर्मादि इति विरोधा क्योंकि आपने ही कहा कि यदि स्वतः होता तो धर्मादि संबंध से शरीर मानने की आवश्यकता नहीं आपने कहा धर्मादि संबंध से शरीर है इसलिए आज आपका कहने का विरुद्ध हो जाएगा यदि देहादि संबंध को स्वदह मानेंगे तो इसका मतलब देहादि संबंध स्वदह नहीं है न दीदी यह और अन्य से भी नहीं अन्य मैंने धर्माधर्मादि देहादि संबंध हो ऐसा भी नहीं क्यों? क्योंकि तस्य तस्द अनिछता वस्तुपा धर्माकर्तृत्वादे तमितेहे धर्मकार्यदृष्टे तद सिो तद्वारा धर्मारात्मृतत्दे ये धर्मादि आत्मकृत नहीं है इसके लिए ना करके शरीर संबंध से अतिद्धत्व धर्माधर्म ओर आत्मकृतत्व स्थिति का क्यों नहीं है क्योंकि तस् अविद्याम अनिच्छ जो अविद्या से संबंध नहीं चाहता यानी जिसका अविद्या के साथ संबंध नहीं है। उसका वस्तुत्व उपगमान वो वास्तविक माना गया है जो अविद्या का संबंध नहीं है जो स्थिति है वो वास्तविक है ऐसा होने से धर्मादिकर्तृत्व धर्मादि धर्मादिकर्तृत्व के बिना सत्य उस आत्मा का अतन शरीर निमित्तत्व तो नहीं बन सके अविद्यादि नहीं होने से धर्माधर्म में प्रेरित नहीं होगा और धर्माधर्म नहीं होने से आपके कथन के, के अनुसार शरीर नहीं बनेगा तो ये उस आत्मा का उस आत्मा का अतन निमित्तत्व नहीं है स का निमित्त आत्मा नहीं बन सकता है यदि उसमें अविद्या नहीं है कर्तृत्वादि तो नहीं है तो दे धर्मादि कार्य रिश्ते कारण क्या है क्योंकि देह में धर्मादि देखा गया है जब देह रहेगा तो धर्मादि होगा और देह में संबंध नहीं रखेगा वो आत्मा अविद्या नहीं होने से तब तो धर्मादि नहीं हो पाएगा तद असिद्ध हो तद्वारा तद धर्माधे रात और जब देह सिद्ध नहीं होगा तो उसके द्वारा धर्मादि भी सिद्ध नहीं होगा तद असिद्ध हो मैंने देव के असिद्धि में तद देह के द्वारा जो धर्मादि होना, संपन्न होना था उसकी भी असिद्धि होने से आत्म सिद्धि ही आत्म धर्माधर्मिक का नहीं बनेगा आत्मा के द्वारा धर्माधर्म संपन्न होता है ये नहीं हो पाएगा इसलिए वो हो जाएगा ये कहा इसलिए इधर इधर आत्मा तो दिखा तो आत्मा आत्मा में अविद्या रहने से धर्माधर्म नहीं हो पाएगा तो धर्माधर्म नहीं रहने से देह नहीं हो पाएगा देह से धर्माधर्म होना था अब देह नहीं होगा तो फिर पुनः धर्माधर्म नहीं हो पाएगा ठीक है आगे के पूर्ण मुदश्य दे ूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवाशिष्य ओम शांति शांति शांति पृथ्वराज